अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं द्वितीय मंत्र से आगे की चर्चा प्रारंभ होनी है जो सईक्षत इमानु लोकान इति इस प्रथम मंत्र के अंतिम वाक्य में आत्मा का बताया गया था जगत्कारण भूत आत्मा में चेतनत्व की सिद्धि के लिए ईक्षित्व बताया गया इसलिए जगत कर्ता सांख्यों के प्रधान के तरह जड़ नहीं है ये निश्चित होगा अब भगवान भाष्यकार जो इक्षिता बताया गया उसे चेतन कारणवाद को बता रहे हैं द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में भाष्य है एवं ईक्षिवा आलोच्य इत्यादि या सीधा व्याख्या ही समझ लो इसे पहले इसकी व्याख्यानूपरण रूप टीका रूप टीका को देखिए तो ई क्षण से पूर्व कालीन वदन सृष्टि हेतुत्व आह एवं इति तो एवं इत्यादि से भगवान भाष्यकार द्वितीय मंत्र की व्याख्या करते हुए में पूर्वकालीनत्व दिखा करके सृष्टि के प्रति ईक्षण में कारणत्व का ज्ञापन कर रहे हैं कारणत्व बता रहे हैं कारण होता है पूर्व काल में कार्य होता है उत्तरकालीन सृष्टि पहले और ईक्षण बाद में ऐसा नहीं है तब तो सृष्टि कारण होगी और ईक्षण को कार्य माना जाएगा लेकिन यहां सबसे पहले ईक्शण है फिर आंबादी लोगों की उत्पत्ति है इसलिए क्षण हो जाएगा पूर्वकालिक होने से कारण और अंबादी लोक का सर्जन हो जाएगा उत्तरकालिक होने से कार्य इसलिए द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में भाष्कार भगवान ने एवं ईक्षित्वा इतना लिखा है दो पद लिखे है तो एवं यानी द्वितीय मंत्र के प्रथम मंत्र के अंतिम वाक्य के द्वारा बताए गए प्रकार के अनुसार ईक्षण करके का स्वरूप अलग अलग आचार्यों के मत में अलग अलग बताया गया टीका में उस प्रकार का ईक्शण करके फिर क्या किया तो द्वितीय मंत्र अब ईक्षण के कार्य को बता रहा है द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर ले पहले स लोकान इमा लोकान्सृजत अंभो मरीचिर्मरपो अदुंभ परेण दिव द्यो प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचय पृथ्वी मरो या अधस्ता आपह स ईमान लोकान असृजत उस ईक्षिता ने शब्द शब्द कर्ता का परामर्शक है सृजम लोक कर्ता ने नेक्षण करके इमान लोकान असृजत का मतलब इन प्राणियों के कर्मफल उपभोग स्थान भूत लोगों का लोक का निर्माण किया ये लोकों का निर्माण हुआ उनको बनाया वे लोग कौन हैं तो अंभ अंभ लोग बनाया और मरीची लोक बनाया अंब है वरुण लोक और मरीची है स्वयं श्रुति आगे बताएगी कि अंतरिक्षम मरीच तो मरीची शब्द से लेना अंतरिक्ष लोक को अंब शब्द से वरुण लोक हुआ एक प्रकार से और ये जो है आप हो और आप शब्द से बताया गया एक प्रकार से है आपका ओ हा पाताल लोक नीचे के लोग पृथ्वी की अपेक्षा वो आप शब्द से बताए जा रहे हैं और अदो अंभ परे न दिवम ये एक लोक है परे न दिवम अदो अंभ इसे एक लोक बताया गया और वो है आपका एक प्रकार से आदो अंबा शब्द से तो बताया गया पाताल लोक और ये जो है अधो अम्भ एक अंब शब्द है एक अदो अंभ शब्द और एक आप शब्द है ये अलग अलग तीन लोगों के परामर्शक है यद्यपि अंभ और आप शब्द पर्यावाचक है लेकिन इनको समझना अलग अलग तीन लोगों के वाचक और दिव लोक कौन है तो आदो अंभ परेण दिवम शब्द से कहा गया लोक है एक प्रकार से दिव लोक इसलिए कहते दोहो प्रतिष्ठा तो लोक है प्रतिष्ठा लोक और अंतरिक्षम मरीचया तो अंतरिक्ष शब्द से कहा गया ये क्या मरीचि शब्द से कहा गया अंतरिक्ष लोक मर शब्द से कहा गया पृथ्वीलोक मरीचि के बाद में मरम आता है ना मरम यानी पृथ्वीलोक और उससे नीचे वाले आप शब्द से कहे गए लोक है फिर आगे तीसरे मंत्र में और भी इन आदो अंभ इत्यादि से बताया गया लोक बताया जाएगा अंभो मरीची मर आपह इन चार लोगों को बताया गया अब इसका भाष्य है भाष्य को देखिए स ईमान लोकान असृजत इसका व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि स यानी आत्मा ईमान लोकान असृजत यानी सृष्टवान उस परमात्मा ने इन वक्षमान लोकों को उत्पन्न किया यथा इह बुद्धिमान तक्षादी इसका अवतरण है टीका में अत्र इक्षन पूर्वक रेवा इति ईक्षणपूर्वकसृष्टियुक्ति प्रयोजन स्रष्टुतनिभिप्रेत चेतन उदाहति यथेति तो अत्र इक्षन पूर्वक अक्षणपूर्वकसृष्टि का कथन करने का उद्देश्य है पहले इक्षन, और ईक्षण ये सृष्टि का कारण है ऐसा बताने का प्रयोजन यानि उद्देश्य है क्या कि सृष्टु चेतनत्व सिद्धि जगत का जो सृष्टा है वह चेतन है जड़ नहीं यह उद्देश्य है यहाँ पर ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताने का और चेतनत्व सिद्धि सृष्टा में चेतनत्व सिद्धि होगी तो अभिप्रेत्य तथा विध्य तक्षादे चेतनत्व उदाहरती तो जगत स्रष्टा के चेतनत्व को दृढ़ करने के लिए जगत में भी जो प्राकारादि कार्य हैं, वह ईक्षण पूर्वक ही होते हैं इसे कहा जा रहा है उदाहरण इसे समझाने के लिए उदा, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं तो यथा इह बुद्धिमान तक्षादी एवं प्रकारान श्रीजे प्रकारा प्रसादी सृजे ईक्षिदादी सृजती तद्वत् तो श्रीजति यहाँ तक दृष्टांत है यथा से तो यह यानि अस्विन लोके इस मनुष्य लोक में जैसे जो बुद्धिमान तक्षादी है यानी एक प्रकार से आर्किटेक्ट है पहले भूमि देखते हैं और इसमें क्या बन सकता है इसको पहले अपने बुद्धि में बना लेते हैं फिर कागज पर बाहरी नक्शा बनाते हैं और उसी के अनुसार उस प्लॉट पर भवन का निर्माण करते हैं तो पहले लकड़ी के मकान बनते थे तो तक्षा शब्द का प्रयोग किया तक्षा यानी ये कारपेंटर लकड़ी का मिस्त्री और आदि शब्द से दूसरे दूसरे पत्थर आदि से बनने वाले मकानों का जो मिस्त्री है वो सब उसका आकार तैयार करने वाला बनने से पहले तो तक्षादि एवं प्रकारान प्रसाद श्रीजे वीक्षण करता है कि यहां इस भूमि पर इसी इस प्रकार का प्रासाद यानी भवन निर्माण मैं करूं ऐसा ईक्षण करता है और अनंतरम प्रासादादीन सृजती फिर प्रासाद बनाता ईक्षण करता है पहले फिर उन भवनों का निर्माण करता है तदवत तो ऐसा ही ये तो पहले वाला दृष्टांत हुआ ऐसे दृष्टान्त में जगत भी तो एक भवन के तरह भवन है चौदह माले का एक अपार्टमेंट है भवन इसलिए चौदह भवन कहा जाता है ना इसमें और उसका निर्माता जो परमेश्वर हैं, वे भी इसी प्रकार का जगत में बनाऊंगा ऐसा निर्धारण करके ईक्षण करके फिर जगत बनाता है ये स इमान लोकान असृजत इस वाक्य की व्याख्या करते हुए इस वाक्य का पहले उद्देश्य बताया इस वाक्य का उद्देश्य था जगत कारण में जगत कर्ता में चेतनत्व तो बताना और चेतन चेतन है जगतकर्ता ऐ सिद्ध होने से सांख्य मत का व्यावर्तन होगा उनके मत में जगत कर्त है प्रकृति वो है जड़ उसका व्यावर्तन हुआ और इसीलिए चेतन तक्षादी का उदाहरण बताया अब ननु सोपादानह तक्षादी इत्यादि से दृष्टांत दृष्टांत में असंगति की शंका करते हैं पूर्व पक्षी दृष्टांत दार्ष्टान्त के अनुरूप नहीं है ये इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से की जा रही है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु ईक्षितुहु तक्षा देर दारवादी उपादान कारण सहित प्रासादादी इहतु आत्मा वा इदं एक एव इति इति इति उक्तस्य उपादान तो न ननु तो इस प्रकार दृष्टांत एवतान में विषमता असंगति की शंका है कि दृष्टांत में तो जो तक्षादी है चेतन वे ईक्षण करते हैं इस भूमि पर इस प्रकार का मकान बन सकता है फिर वो मकान जिस कच्चे माल से बनाना है उस कच्चा माल रूपी उपादान कारण को लेकर के भवन का निर्माण होता है उस कच्चे माल को कहा जाता है उपादान कारण किसी किसी का सीमेंट बजरी, ईट लोहा आदि होगा कोई कोई बिना इनके प्रयोग के ही पत्थर मात्रा से बनाया जाएगा कोई खाली काष्ट से ही बनाया जाएगा तो उन आदि को कहा जाएगा उपादान कारण प्रासाद का तो कहते हैं तक्षादि कैसे हैं सोपादान है सोपादान कहा जाता है उपादान सहित रहने वाला सोपादान तो तक्षादि प्रासाद आदि के कर्ता लोक में अलग है और कर्ता से अलग है प्रासाद का उपादान कारण भूत आपके ओ कौन काष्टादि ये उपादान कारण है इसलिए उपादान के साथ यानी अलग उपादान के साथ जगत के अंतपाती प्रादादि कार्य के निर्माता तक्षादी हैं इसलिए उनमें तो <coughs> ईक्षण पूर्वक प्रासादादि सृष्टित्व उचित है युक्तम का अर्थ उचितम किन्तु निरुपादान आत्मा तो आत्मा तो उपादान रहित है उसमें उपादान कारणत्व तो नहीं है आ, क्या नाम आत्मा निरूपादान निरूपादान का मतलब उपाद अपने से भिन्न उपादान रहित है आत्मा तो कर्ता हो जाएगा कर्ता से अलग उपादान दृष्टांत में देखा जा रहा है ऐसे दार्टान्त में भी कर्ता रूप आत्मा से भिन्न कोई न कोई उपादान होना चाहिए न उस उपादान का अभाव होने से निरुपादान है आत्मा तो ये कहते यह तू आत्मा वा इदम एक एवं अग्र आसीत इत्यादि में क्या हुआ कि अद्वितीयत्व आत्मा में कहा गया है अद्वितीयत्व होने से आत्मा से भिन्न दूसरा कोई उपादान कारण है नहीं तो उपादान कारणांतरा भावा सृष्टृत्व न युक्तम तो आत्मा में सृष्टृत्व अनुचित है इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा ननु इत्यादि से की जा रही है भाष्य में है कि ननु सोपादान तक्षादी इति युक्तम। तो अपने से भिन्न का उपादान से युक्त तक्षादी के होने से प्रासाद के श्रष्टा यह उचित है, है। कि निरुपादा, आत्मा कथ लोका सृजति तो आत्मा से तो भिन्न लोक का उपादान कारण दूसरा कोई न होने से इसलिए कि जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा एक मेवा द्वितीय है तो आत्मा के यदि दूसरा कारण स्वीकार करते हैं आत्मा से भिन्न तो फिर आत्मा में विजातीय भेद सिद्ध होगा विजातीय भेद रहित आत्मा सिद्ध नहीं होगा अखंडिक रसत्व तो सिद्ध नहीं होगा आत्मा का अद्वितीयत्व सिद्ध तो नहीं होगा तो अद्वितीयत्व तो ये तो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है अद्वैत उसकी हानि होगी यदि आत्मा से भिन्न उपादान स्वीकार करेंगे तो और नहीं स्वीकार करते हैं आत्मा से भिन्न दूसरा उपादान कारण तो फिर तक्षादि दृष्टांत में और दाष्टान में वैषम्य होगा विषमता होगी इस अभिप्राय से ये कहा कि निरुपादानस्तु आत्मा अपने से भिन्न उपादान से रहित आत्मा होने से कथम लोकां सृजती तो लोकों को कैसे बना पाएगा ये शंका पूर्व पक्षी की हुई इस आशंका का समाधान करते हुए सदोषा इत्यादि भाष्य है उससे पहले इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार शंका का थोड़ा व्याख्यान करते हैं बहुशाम स्वयं व्याख्या करता है शंकाश्य नहुष्याजा तदात्म स्वयंकुरूत श्रुतिया आत्मनोपनवादपादरापेक्षा वाच्य पूर्वपक्षी वेदात शंका का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं यदि वेदांती ऐसा कहना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे कि बहुश्याम प्रजा येय ये जो ईक्षण कर... है ईक्षण का विषय बताने वाला वाक्य है ना तद क्षत बहुश्याम प्रजा येय तो श्याम और प्रजा येय ये दोनों क्रियापद है ना शाम है अस धातु का विधि लिंग का उत्तम पुरुष का एक वचन और प्रजायय ये है प्रउपसर पूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातु का विधि लिंग का ही एक वचन तो बहु शाम प्रजायय येय का अर्थ है उस ईक्षण कर्ता ने इस प्रकार का ईक्षण किया कि मैं ही श्याम का कर्ता होगा अहम हिंदी में उसका अर्थ होगा मैं तो मैं बहुत हो जाऊं बहुत श्याम का अर्थ निकलेगा मैं बहुत हो जाऊं और कहते हैं बहुत कैसे हो जाओगे तो प्रजा ये का अर्थ है अनेक रूपों से प्रकट हो जाऊंगा <coughs> तो बहु भवन हो जाएगा तो स्वयं अकुरुत तद आत्मान स्वयं अकुरुत ये दूसरी श्रुति बता रही है कि तत् ब्रह्म ने आत्मान यानी अपने आप को स्वयं ही बनाया जगत के रूप में का मतलब ब्रह्म ही जगत रूप से बना और पूर्व में बहु बहुत सामने में भी बताया गया कि मैं ही अनेक रूप हो जाऊं यानी जगत रूप इति श्रुतिया आत्मन एव उपादान तो, तो इन श्रुतियों से आत्मा में ही उपादानत्व निश्चित होने से क्या होगा न उपादान्तरापेक्षा तो अन्य उपादान की अपेक्षा नहीं है इति न वाच्यम ऐसी शंका नहीं की जा सकती ऐसा नहीं कहा जा सकता सिद्धांति से पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांत यदि ऐसा कहेंगे कि ये श्रुतियां आत्मा को ही उपादान बता रही है इसलिए उपादान्तर यानी अपने से भिन्न उपादान कारण की अपेक्षा तक्षादी के तरह आत्मा को नहीं है तक्षादी को तो है आत्मा को नहीं है क्योंकि तक्षादि का तो ई होता है इन लकड़ियों से इन काष्ठादियों से मैं इस प्रकार का प्रासाद यानी भवन निर्माण करूं क्षण का प्रकार अपने से भिन्न उपादान कारण से भवन निर्माण का संकल्प है ईक्षण है तक्षादि लौकिक कर्ता का और अलौकिक कर्ता जो परमेश्वर है उनका ईक्षण है ईक्षण विषय है स्वयं ही जगत रूप में बनने का स्वयं ही जगत बनने का संकल्प है तो न इसलिए उपादान उपादान्तर की अपेक्षा नहीं है ऐसा यदि सिद्धांती के अनुयायी कहेंगे तो पूर्वपक्षी ने कहा नच चवाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों प्रतिबीयदादे व्यावहारिक घटादिवत परिणामवात और तस्य तिणामी उपादान वक्त तो घटादी ये जो है वियदादि परमेश्वर का कार्य है आकाश आदि वेद आदि यानी आकाश आदि वे व्यावहारिकत्व न व्यावहारिक सत्य है तो इसलिए क्या होगा घटादि भी व्यावहारिक है आकाश आदि भी व्यावहारिक है तो घटादि को कहा जाता है मृदादि का परिणाम तो मृदादि का परिणाम घटादि है घटादि का परिणामी उपादान है मृदादि ऐसे ही आकाशादि भी व्यावहारिक होने से मानना पड़ेगा कि तस्य परिणामी उपादान वक्तव्य तस्याने वेदादे आकाशादि का परिणामी उपादान कारण कोई न कोई होना चाहिए उसे बताना पड़ेगा किन को, कौन बताएंगे सिद्धांती सिद्धांति को ऐसा ही बताना पड़ेगा क्योंकि आकाश आदि को भी परिणाम माना गया तो आकाश आदि के परिणामत्व में हेतु है घट आदि के तरह व्यावहारिकत्व तो व्यावहारिकत्व हेतु से आकाश आदि में परिणामत, परिणाम परिणामात्मक कार्यत्व तो सिद्ध हुआ और जो परिणामात्मक कार्य होगा उसका कोई न कोई परिणामी उपादान कारण होता है वह परिणामी उपादान कारण बताना पड़ेगा यदि ये कहो कि बहुश्याम प्रजाए इत्यादि श्रुति के आधार पर आत्मा को ही परिणामी उपादान कारण मान लो तो कहते हैं परिणामी उपादान कारण आत्मा बन नहीं सकता क्योंकि ए व शब्द ने उसे निरवय बताया है होता है वह परिणामी नहीं होता इस अभिप्राय से लिखते हैं आगे कि न आत्मा तथा भवितुम अरहति तथा याने परिणामी उपादान कारण आत्मा हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता तो कहते तस् निरवयत्व अपरिणामीवात भाव तो आत्मा तो निरवय होने के कारण अपरिणामी है इसलिए कोई न कोई इससे आत्मा से भिन्न ही परिणामी उपादान कारण जगत का बताना पड़ेगा और वह उपादान कारण अंतर जगत का परिणामी उपादान कारण अंतर वेदांतियों के मत में यदि आत्म भिन्न स्वीकार करेंगे तो फिर अद्वैत हानि ये दोष आएगा तो उभयत पासा रज्जु हो गया ना इस अभिप्राय से ये कहा पूर्व पक्षी का जो शंका करने का जो अभिप्राय था वो अभिप्राय प्रकट किया गया अब नए सदोष इत्यादि की अवतरण टीका है जो सिद्धांति पूर्व पक्षी के इस शंका का निराकरण कर रहे नए सदोष करके इस निराकरण भाष्य की अवतरण टीका को देखिए तत्र अंगी कृत्या। तत्र परिणामत्वम त्र वीयदादे पिणाम अंगीकृत त्र अभिव्यक्तनामूपस्थभूत अव्या तदह अव्या आसी तम आसी अस्ति इत्याह प्रकृति विद्यातिद्ध पिणा उपादनमस्त तत्र वियदादे परिणाम अंगीकृत तो तथा यानि पूर्वपक्ष की यह आशंका होने पर से सेयदादि में यानि आकाशादि जगत में परिणामात्मक कार्यत्व स्वीकार करते हैं यह अभ्युपगमवाद है वेदांतमत में आकाशादि है, लेकिन पूर्व पक्षी को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार कर रहे हैं कि वीयदादे परिणाम अंगी अंगीकृत त्र अभिव्यक्तनाम रूपावस्थम बीजभूतम अव्यात परिणामी उपादान अस्ति इसके साथ अन्वय करना कि तत्र तिव्यक्तनाम रूपावस्थम बीजभूतम अव्याकृतम परिणामी उपादानम अस्ति ऐसा अनुय होगा और बीच में रूपी परिणामी का उपादान कारण है इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति वाक्य को तो वेदादि कार्य में परिणामी उपादान कारण अव्याकृत है और अव्याकृत के दो विशेषण हैं एक तो है बीज भूतम यानि और दूसरा है अनभिव्यक्त नाम रूपावस्थम तो अनाभिव्यक्त नाम रूप अवस्था का ही नाम है अव्याकृत और वो है व्याकृत जगत का परिणामी उपादान कारण बीज भूत इसमें बीज शब्द है परिणामी उपादान कारण के लिए अव्याकृत जगत का परिणामी उपादान कारण है इसका ज्ञापक प्रमाण कोई तो कहते तद इदम तरही अव्याकृतम आशीत आशित मायांतु माया प्रकृति इत्यादि में इत्यादि श्रुतियों ने अव्यात को जगत का कारण बताया है वह हो जाएगा सावय है सावयो होने से परिणामी बन सकता है अव्याकृत के अवयव कौन है, है? हाँ, गुणत्रात्मक है ना अव्याकृत है गुणत्रय की साम्यवस्था उसमें सत्व सत्वरजतम यही अवयव हो जाएंगे इसलिए सवयव माना जाएगा वो हो जाएगा जगत का उपादान कारण इस अभिप्राय से कहते हैं कि नए स दोष यह दोष सिद्धांत में नहीं है जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दृष्टांत में वैषम्य नामक दोष बताया है वह सिद्धांत में विद्यमान नहीं है अब उदाहरण सहित तो स्पष्ट कर रहे हैं आपके सलील स्थानीय इत्यादि से इसी बात को कैसे दोष नहीं है इसे स्पष्ट कर रहा है कि जैसे सलील फेन स्थानीय आत्म नाम रूपे अव्याकृते आत्मिक शब्दवाच्य व्याकृत फेन स्थानीय जगत उपादान भूते संभवत तो सलील तो सलील यानी पानी और फेन याने पानी का कार्य है फेनाता है ना तो ये जो है सलील फेन स्थानीय है नाम रूप स्थानीय सलील फेन स्थानीय ये नाम रूप के विशेषण है या अभ्याकरित के अभ्याकृत भी नाम रूप का विशेषण है नाम रूप के विशेषण है जितने भी द्वितीय द्विवचनांत प्रतीत हो रहे हैं ना वे एक तो सलील फेन स्थानीय आत्मभूते और अव्याकृत आत्मयक शब्द वाच्य इतने विशेषण है नाम रूपे के तो अव्याकृत नाम रूपे का मतलब हो जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूप अनव्यक्त नाम रूप का ही दूसरा नाम है अव्याकृत बीज अवस्था कारण अवस्था हा? उसमें नाम रूपे नहीं है आत्मभूते के बाद में हा? अच्छा गीता प्रेस में है ना और इसमें पुराने पुस्तक में है लेकिन पुराने पुस्तक में था तामरूप न को त तो छपा था तो उसको तो सुधारना है नाम रूपे मुद्रण की गलती हो सकती है लेकिन पूरा का पूरा नाम रूपे को ही छोड़ दिया तो अव्याकृत नाम रूपे का अर्थ है अनभिव्यक्त नाम रूप नाम रूप की दो अवस्था हैं, ना एक अभिव्यक्त अवस्था एक अनभिव्यक्त अवस्था व्याकृत अवस्था अव्याकृत अवस्था ये नाम रूप की ही है व्याकृत अवस्था को जगत कहते हैं नाम रूप की और नाम रूप की अव्याकृत अवस्था को कहा जाता है अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति तमह अविद्या इन शब्दों से और वो कैसे है नाम रूप तो सलील फेन स्थान तो पानी के फेने के स्थान पर है दृष्टांत में पानी का फेन और दार्ष्टांत में तत्स्थानीय हो जाएंगे नाम रूप यानी नाम रूप की ही दो अवस्थाएं हैं आत्मा तो अवस्था रहित है एक रस है और जो कारण अवस्था तथा तो कार्य अवस्था है वो नाम रूप की ही है नाम रूप की अनभिव्यक्त अवस्था को कहा गया कारण अवस्था और कार्य अवस्था कहा गया नाम रूप की अभिव्यक्त अवस्था को इसलिए सलील फेन स्थानीय यानी जल के कार्यभूत फेन स्थानीय जो नाम रूप है और वो नाम रूप हो जाएगा अव्याकृत नाम रूप यानी कारण अवस्थापन्न नाम रूप कारण अवस्थापन्न नाम रूप जो है स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है उसी को अव्याकृत कहो या आपका वो कहो अव्यक्त कहो उसे क्या किया जाएगा कि स्वतंत्र सत्ता वाला वेदांत में नहीं माना जाएगा इसलिए कहते हैं आत्मभूते वे आत्मभूत है का मतलब आत्मा में ही अध्यारोपित होने से अव्याकृत आत्मा में अध्यारोपित होने से आत्मा से अलग सत्ता वाले नहीं है ये आत्मभूते का अर्थ निकलेगा जैसे पानी का फेना फेने के रूप में अभिव्यक्त होने से पहले फेने की जो अनभिव्यक्त अवस्था है वो केवल पानी रूप ही है ना जल रूप ही है जल से अलग कोई अनिव्यक्त सलील नाम का पदार्थ स्वतंत्र सत्ता क्या नाम वो आपका अनिव्यक्त फेन नामक स्वतंत्र पदार्थ नहीं है वो सलील का आत्म आ, सलील आत्मभूत है का मतलब सलील रूप ही है सलील भूत है वो। ऐसे ये अव्याकृत अभ्या, नाम रूप कैसे हैं तो आत्मिक शब्द वाच्य तो आत्मा इस एक ही शब्द तथा तो प्रत्यय के विषय है आत्मा शब्द से ही कहे जाएंगे कारण अवस्था में और व्याकृत फेन स्थानीय से तो व्याकृत फेन है कार्यवस्थापन्न फेन जल का कार्य और तत्स्थानीय है व्याकृत नाम रूपात्मक जगत तो व्याकृत फेन स्थानीय से जगत उपादान भूते तो उपादान भूत हैं कौन वे अव्याकृत नाम रूप उपादान शब्द से यहां पर लेना परिनामी उपादान वे परिनामी उपादान भूते संभवतः द्विवचन है क्योंकि अव्याकृत नाम रूप है ना यदि नाम रूपे न होता तो फिर अव्यकृत एक ही पाठ रहता ना तो अव्याकृतम तो एक पदार्थ है तो एक वचन होता यहां द्विवचन है ना इसलिए नाम रूपे होना चाहिए तो उपादान भूते नाम रूपे अव्याकृत नाम रूपे संभवतः तो परिणामी उपादान कारण या उपादान शब्द से लेना वह अव्यक्त नाम रूप हो जाएगा अभिव्यक्त नाम रूप का रूपात्मक जगत का उपादान कारण अनभिव्यक्त नाम रूप है और वो जो अनभिव्यक्त नाम रूप है वह आत्मा में अध्यारोपित है इसलिए मृषा है तो इसलिए आत्मा एवं ये, ये जो पहले कहा गया अद्वैत वो बना ही रहेगा और जगत के परिणामी उपादान कारण का अधिष्ठान आत्मा होने से आत्मा में विवर्त उपादानत्व तो सिद्ध होगा कार्य तथा कारण ये दोनों भी व्याकृत जगत तथा अव्याकृत जगत आत्मा में कल्पित होने से कल्पित का अधिष्ठान आत्मा हो जाएगा और जो अधिष्ठान होता है उसे कहा जाता है विवर्त उपादान विवर्त उपादान का अर्थ होता है वो अपने स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई विकार लाए बिना कारण बने निर्विकारता बनी रहे और कारण बने वो है विवर्त उपादान कारण तो विवर्त उपादान कारण आत्मा और परिणामी उपादान कारण अव्यक्त नाम रूप होने से रहने से क्या हो जाएगा जगत का परिणामी उपादान कारण कर्ता से अलग सिद्ध हो जाएगा यह अभ्युपगम वाद से बता अलग यानी स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है स्वतंत्र अस्तित्व न होने से अद्वैत बना रहेगा और वो अभ्याकृत जो है कल्पित होने से कल्पित जगत का कारण भी बनेगा परिणामी उपादान कारण ये यहां पर कहा गया जगत उपादान भूते संभवतना भूत सन्ज्ञ इति अविद्ध तो आत्मभूत जो नाम रूप उपादान है तो आत्मभूत नाम रूप उपादान ये विवर्त उपादान को कहा जाएगा आत्मभूत नाम रूप का अधिष्ठान चाहे नाम रूपात्मक जगत अनभिव्यक्त अवस्था में रहे या अभिव्यक्त अवस्था में रहे दोनों अवस्था में आत्मा में कल्पित है कौन नाम रूप इसलिए उसे कहा जाएगा आत्मभूत आत्मा में कल्पित होने से अध्यस्त जो है अधिष्ठान रूप होता है अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता इस दृष्टि से आत्मभूत जो नाम रूप है वो कौन सा अनभिव्यक्त नाम रूप और अभिव्यक्त नाम रूप दोनों भी ले लो और उन दोनों का भी अधिष्ठान आत्मा हुआ इसलिए वो आत्मा विवर्त उपादान हो जाएगा तो नाम रूप उपादान सन सर्वज्ञो जगन निर्मिमित तो सर्वज्ञ जो आत्मा है वो जगत का निर्माण करता है ये कहा जा सकता है उपाधि अंश में परिणामित्व अरूपहित अंश में विवर्त उपादानत्व और कर्तृत्व ईक्षण कर्तृत्व ये बन जाएगा जगत सृष्टित्व तो भी अध्यारोपित हो जाएगा तो इस प्रकार ये निर्दोष पक्ष है इसलिए कहा नई दोष तो जगन निर्मिमित इति अविरुद्धम इसकी थोड़ी टीका है आत्मभूते इत्यादि और टीका में भी नाम रूपे इसका अलग से अवतरण है ना। इससे ये निकलता है कि मूल में नाम रूपे है हई हैं इन दोनों पं दो तीन पंक्तियां हैं ना इसका विचार हम लोग कल करता है